गीता तत्व चिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति 137 सौ सैंतीस विवेकानंद का दृष्टान्त स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग है तब वे नरेंद्र नाथ के नाम से जाने जाते थे श्री रामकृष्ण के पास आकर उन्होंने एक दिन शिकायत के स्वर में कहा देखिए कितने लोगों को कितने कितने प्रकार के दर्शन होते हैं पर मुझे तो अब तक कोई दर्शनादि नहीं हुए श्री रामकृष्ण ने सस्ने सांत्वना देते हुए कहा नरेंद्र वह सब तेरे लिए नहीं है तेरा तो एकदम से होगा श्री रामकृष्ण का तात्पर्य यह था कि नरेंद्र उच्च अधिकारी है उसे छोटे मोटे दर्शनों से कोई प्रयोजन नहीं है उसे तो एकदम से पूर्ण ज्ञान की उच्चतम उपलब्धि ही होगी निम्न अधिकार संपन्न व्यक्ति छोटे मोटे दर्शनादि से संतुष्ट हो सकते हैं क्योंकि उच्च ज्ञानोपलब्धि की पात्रता उनमें नहीं हो, आई होती है जबकि नरेंद्र ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत उच्च अधिकार संपन्न है श्री रामकृष्ण ने कई बार कहा था केशव को देखता हूं कि वह दस दलयुक्त पद्म है तो कोई पंद्रह दल युक्त बहुत हुआ तो कोई बीस दल वाला पद्म दिखाई देता है पर नरेंद्र तो मानो सहस्त्र कमल है इसका मतलब यह कि आध्यात्म के क्षेत्र में हम जैसे तुक्ष अधिकारी लोग थोड़े ज्योति दर्शन या कोई रूप दर्शन से ही संतुष्ट हो जाते हैं पर उच्च साधक के लिए ये बातें गौड़ हैं। वह तो परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के अलावा और किसी से संतुष्ट ही नहीं होता पर ऐसी पात्रता सब में तो होती नहीं साधारण जनता की प्रवृत्ति छोटे छोटे फलों की ओर ही अधिक होती है लोग कामना करते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए मेरी पदोन्नति हो जाए मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मुझे व्यापार में सफलता मिले आदि आदि इन लोगों को परलोक और स्वर्ग के सुख भी दूर के मालूम होते हैं उनमें तो इतना भी धैर्य नहीं होता कि मरने के बाद स्वर्ग में सुख पाने की कामना से कोई अनुष्ठान आदि कर सके फिर मोक्ष जैसे परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करने की तो बात ही और है इस प्रकार उपरयुक्त दो श्लोकों ने सकाम भक्त की बात कही गई इससे पूर्व निष्काम भक्त का वर्णन था जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर उनकी शरण चला जाता है और उन्हें ही प्राप्त हो जाता है पर ऐसे साधारण भक्तों की बात भी बतानी थी जिनमें कामनाएँ होती है जो दुनियादारी में फंसे होते हैं जो संसार के भोगों के साथ साथ ईश्वर को भी चाहते हैं ऐसे ही भक्तों की बात इन दो श्लोकों में बताई गई है विभिन्न देवी देवताओं को पूजने वाले ये सकाम भक्त भी अंत में उसी राजपथ पर पहुंचेंगे, जो भगवान की ओर ले जाता है इनकी पूजा पहले कामना युक्त होगी कामना की पूर्ति से देवता के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ेगा उसके प्रति एक प्रकार की आत्मीयता का भाव आएगा फिर कभी जब कामना नहीं पूरी होगी तो देवता के प्रति कुछ आक्रोश पैदा होगा पर इस आक्रोश से भी उसके प्रति निकटता का भाव बढ़ेगा पुनः किसी कामना की पूर्ति हुई तो देवता के और अंतरंग हो जाएंगे तो इस प्रकार शार्क थेरेपी झटका चिकित्सा के द्वारा चे देवता हमारे भीतर ज्ञान का क्रमशः उन्मेष करते हैं और अपने प्रकृत स्वरूप भगवान वासुदेव की ओर हमें ठेलते रहते हैं इस संदर्भ में गौतमी की कथा स्मरण आती है